उठ ले गया वो कहां गई खेत बगीचे भूले ताल को जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को अपनी सोन चिड़ैया को लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को जाने किसकी की नजर लगी गई अपनी सोन चिड़ैया को अपनी सोन चिड़ैया को जनगणमन हिंदी की जय बस नो में रह जाती है जनगणमन हिंदी की जय पसनारों में रह जाती है पर भाषा के महाज्वार में हिंदी क्यों बह जाती है हिंदी क्यों बह जाती है भाषा रिश्तों में खो जाए हमने आज रुपया को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 परसों बताया था कि हर सजीव का शरीर पंचमहाभूतों से बना होता है पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश चाहे मानव हो प्राणी हो या वनस्पतियां शरीर जबकि पंचम आभूतों से बना है अर्थात विनाशी है अविनाशी नहीं है मृत्यु निश्चित है लेकिन किसके मृत्यु है मेरी या शरीर की मैं कौन हूं आप बोलेंगे सुभाष पालेकर मेरे देह का तरफ देखकर आप बोलेंगे लेकिन मैं सुभाष पालेकर नहीं हूं मैं अलग हूं सुभाष पालेकर अलग है मेरी माँ ने इस देह को नाम रखा सुभाष इसलिए सुभाष पादेक बना उसके पहले मैं कौन था मैं अलग हूं मेरा देह अलग है देह पंचम भूत है पंचमांूत मर्त्य है विनाश है, विनाश असंभव निश्चित है तो फिर ये मैं कौन हूं अगर मैं मेरा शरीर नहीं हूं तो शरीर से भिन्न मैं कोई तो भी हो ये मेरे बाल ये मेरा माथा ये मेरी आंखे ये मेरी नाक ये मेरे कान ये मेरा मुंह ये मेरा गला ये मेरी छाती, ये मेरा पेट ये मेरे हाथ ये मेरी कम्बर ये मेरे पाव सारा शरीर मेरा इसका मतलब है शरीर अलग है और मेरा मेरा कहने वाला कोई तो भी अलग है जो कह रहा है कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा, है, मेरा, है, मेरा, है, मेरा। भारतीय दर्शन ने उसको नाम दिया है आत्मा क्या नाम दिया है अंदर से बोलने वाला शरीर पंच महाभूत है विनाशी है तलवार से बंदूक से एटम बम से उसको खत्म किया जा सकता है लेकिन उसके अंदर जो मैं मैं कह रहा हूं मेरा मेरा कह रहा है वो अविनाशी है उसको विनाश नहीं कर सकते कोई न तलवार से मार सकते हो न बंदूक से मार सकते हो उसको कहा गया आत्मा ये की आवाज है आवाज काय की है माइक के ठीक है।, है मैं अब बंद आवाज आ रही है नहीं आ रही है अगर ये माइक की आवाज होती तो आवाज जरूर आती लेकिन आवाज नहीं है ये इसका मतलब है ये आवाज माइक की नहीं है माइक के अंदर कोई तो भी बोल रहा है इसकी आवाज है। जो भी आप सुन रहे हो आत्मा अमर है आत्मा माने विचार आत्मा माने फिलॉसफी आप शरीर को मार सकते हो विचारों को कैसे मार सकोगे जो हिंसा का दौर चल रहा है हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में दावा करते हैं हिंसा वाले कि हिंसा से हम विचारों को खत्म करेंगे कैसे संभव है तलवार से विचार काटे नहीं जाते विचार विचारों से काटे जाते हैं दर्शन दर्शन से काटे जाता है आपके विचारों की ऊंचाई बढ़ाइए अपने आप बा, बाकी विचार दब जाएंगे अपने आप लेकिन विचारों की उंचाई नहीं बढ़ाओगे इंसान का सहयोग नहीं होगा लेकिन वो दर्शन शुद्ध चाहिए विशुद्ध चाहिए उसमें मिलावट नहीं चाहिए जो अभी हो रही है अभी हो रही है आत्मा और देह देह पंचमहाभूत है अंदर बैठने वाला आत्मा वो पंचमहाभूत नहीं है इसलिए अविनाशी अगर मानवीय शरीर का आत्मा मानव के अंदर है किसी ने देखा नहीं किसी ने देखा नहीं कल्पना की जा रही है अनुमान किया जा रहा है नकार नहीं सकते उसी तरह पेड़ पौधों का आत्मा क्या है उसका बीज है उसका बीज है। पेड़ पौधे पंचम आभूत से बना है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश उसको विघटन होना ही है उसको मृत्यु बिल्कुल निश्चित है लेकिन बीज की मृत्यु नहीं होती बीज है, तो क्योंकि आत्मा है कैसे मैं बताऊंगा कि ये पेड़ है पत्ते गिर गए बारिश में विघटित हो गए समाप्त हो गए कुछ भी नहीं है मई मही महीने में जाओगे पेड़ के नीचे पत्तों का अमार लगाए सेप्टेम्बर में जाओगे वहां कुछ नहीं है इसका मतलब है विघटित हो गए खत्म हो गए पत्ते खत्म हो गए क्योंकि पंचमाप होता है। फूल गिर गए खत्म हो गए विघटित हो गए आयु समाप्त तो हो गया, शरीर गिर गया बारिश में विघटित हो गया नष्ट हो गया वहां कुछ भी नहीं लेकिन बीज गिरा नष्ट नहीं हुआ बीज गिरा नष्ट नहीं हुआ पहले बीज गिरा बाद में पत्ते गिरे ढकने के लिए पहले बीज गिरा और दुश्मनों से बचाने के लिए उस पर क्या गिरे प्रत्येक अच्छा जी एंड जैसी बारिश हुई यह अंकुरित हुआ और रुक्षक खड़ा हुआ अगर बीज पंचम आभ है तो मृत्यु निश्चित है लेकिन बीज मरा नहीं बीज मरा नहीं दो बार अंकुरित हुआ इसका मतलब है बीज आत्मा है शरीर पंचम और जिस दो सिद्धांत है एक है क्रम विकास दूसरा है क्रमसंकोच क्रम विकास और क्रमसंकोच जैसे मैं बताऊंगा ये बीज इतना सा बीज है महत्वपूर्ण तो टॉपिक है कंसंट्रेशन सुनिए केवल गन्ना कैसे लगाना ये विषय नहीं है वो तो आपको मालूम है ये बीज है इतना आकार है नमी मिली अंकुरित हुआ एक महीने के बाद इतना विस्तार हुआ क्या बीज विकसित हुआ क्या बीज बड़ा बीज नहीं बड़ा बीज विकसित हुआ पौधा विकसित हुआ विकासन अरुद्धि एक नहीं है अलग अलग है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट सिमल आर द डिफरेंट फैक्टर्स दो महीने के बाद इतना हो गया क्या पौधा विकसित हुआ पौधा बड़ा पौधा नहीं बड़ा पौधा विकसित हुआ ये विकासन क्रिया कब तक जब तक फूल नहीं लगते तब तक और फूल लगा उसमें से बीज बाहर गिरता है जितना भूमि में डाला था उतनी आकार का थोड़ा भी कम नहीं ज्यादा नहीं अगर बीज की रुद्धि होती तो बीज की आकार बढ़ता लेकिन आकार नहीं बढ़ा उतना ही जितना भूमि में डाला था साथियों हम देख रहे कि यह बढ़ रहा है लेकिन मैं कह रहा हूं बढ़ नहीं रहा है इसका विकास हो रहा है तुम्हें बढ़ने वाला कौन है बढ़ने वाले है पंचमाभूत पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश जैसे मैं उदाहरण दूंगा यह छोटा सा गुब्बारा है क्या कहते आप गुब्बारा कहते क्या कहते गुब्बारा कहते ना का बलून कहते गुब्बारा कहते ठीक है अब फिर पक्की हिंदी है अब मैंने उसको फूक मारी गुब्बारा इतना हो गया क्या गुब्बारा बड़ा गुब्बारा नहीं बड़ा गुब्बारे का विकास हुआ विकास हुआ दूसरी फूक मारी इतना हुआ क्या गुब्बारा बड़ा गुब्बारा बड़ा नहीं गुब्बारे की वृद्धि नहीं हुई उसका विकास हुआ तो बढ़ने वाला कौन है उसमें मैंने क्या भरी हवा अरे बढ़ने वाली हवा है, हवा की वृद्धि हुई बनून का गुब्बारे का वृद्धि हुई उसका क्या हो गया विकास हुआ विकास मैंने शरीर को उसने फैला दिया और उसमें क्या भरी गई उसी तरह ये बीज में पंचमहाभूत भरे गए तो उसका आकार बढ़ता गया वृक्ष में बदल गया है ना और सारा वृक्ष बीज में समा गया क्रम संकोच मुझे बताइए आम का गुखली डालोगे तो नीम का पेड़ निकलता है क्या नहीं आम का ही निकलता है कहां से आया बाहर से आया नहीं उसमें था उसमें था इसका मतलब है पूरा पेड़ उसमें समाया गया क्रम विकास और क्रम संकोच चाहे कृषि वैज्ञानिक माने न माने चाहे हमारे दार्शनिक माने न माने ये सत्य है साथियों पंचमभूत इनकी वृद्धि होती है पेड़ की वृद्धि नहीं होती पेड़ का विकास होता है जैसे मैं उदाहरण दूंगा भारत सरकार के मंत्री क्या कहते हैं भारत का विकास दर 9.5 तक गया था अब मुझे बताइए ये जो 9.5 तक गया था भारत का विकास दर क्या भारत का विकास दर गया था भारत में 121 करोड़ लोग रहते हैं क्या साढ़े इक्कीस करोड़ लोगों का विकास हो गया नहीं 10 प्रतिशत लोग जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा कमाते हैं जिनके पास अगा संपत्ति है उनका ग्रोथ रेट बढ़ा नब्बे प्रतिशत लोगों का ग्रोथ सेट नहीं बढ़ा वो तो नीचे जा रहे है वो भूखे मर रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं इसका मतलब है देश के अर्थव्यवस्था का रुद्धि दर 9.5। इसका मतलब है पूरे देश का नहीं देश का नहीं बहुत ही गलत तरीका इंडियन इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में गुस्सा है अर्थशास्त्र में गलत तरीका। उसी तरह देखिये बीज डालने के बाद बीज का रूपांतर वृक्ष में होता है वृक्ष का विकास नहीं होता वृक्ष में पंचमाभूत भरे जाते हैं रुद्धि पंचमाभूतों की होती है विकास बीज का होता है ये पंचमाभूत भरने वाला कौन है अंकुर में पंचमाभूत भरने वाला कौन है कौन है आप हो आप हो नहीं ये कौन है ईश्वर इसका मतलब है कलम ने देखा था पहले दिन कि सारे शरीर मानव प्राणी वनस्पति पंचमहाभतों से बने होते हैं पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश और भरने वाला मानव नहीं होता प्रकृति होती है अब इसकी व्यवस्था क्या है यह हमें देखना है है ना ये पंच महाभूत कैसे कैसे दे जाते हैं कैसे कैसे भरे जाते हैं अंकुर में ये व्यवस्था ईश्वर की कौन सी है ये हमें देखना है कौन कौन से पंचमहाभूत है लिखिए पंचमहाभूत पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश उस दिन हमने क्या उदाहरण दिया था क्या दिया था उदाहरण कि हमने 100 किलो क्या काटा थी फसल काटी थी है ना और 100 किलो धूप में सुखाया था सूखने के बाद कितना किलो भर गया सूखने के बाद कितना भार हो गया 22 किलो भूल गए कितने जल्दी भूलते हैं हम ठीक है ये मालूम है राम की सीता कौन है मालूम है ना मौसी है कौन है भाव है ये मालूम है ये भी मालूम होना चाहिए ठीक है ये उड़ने वाला जो अट्ठात्तर किलो उड़कर गया वो पानी है क्या है पानी आप माने पानी आप महाभूत माने पानी तेज माने सूरज की ऊर्जा ज्वाला भड़की ना ज्वाला ज्वाला के माध्यम से ऊर्जा कहां चली गई सूरज के तरफ चली गई ये तेज माने सूरज की ऊर्जा सौर शक्ति सौर ऊर्जा क्या बोलते हैं आप उसको सौर ऊर्जा है ना धुआ हुआ था काला काला धुआं है ना जलने के बाद उड़ा था ना धुआ ये धुआ क्या है कार्बन है हवा से लिया था वायु माने हवा लो वायु और साथ में वायु नाइट्रोजन वायु तत्व माने हवा करब वायु और नाइट्रोजन आकाश माने जो ज्वाला के माध्यम से आकाश महाभूत उड़ गया और तो आकाश माने कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड ऊर्जा क्या बोलते हैं आप उसको ब्रह्मांड ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से आई हुई सत्ताईस नक्षत्रों से आई हुई ऊर्जा इसको ब्रह्मांड ऊर्जा कहते हैं वो भी पत्तों ने स्वीकार की थी ली थी संग्रहित की थी ज्वाला के माध्यम से उड़ गई और सारा जलने के बाद डेढ़ किलो क्या बची राख वो राख माने पृथ्वी तत्व है भूमि भूमि तत्व समझ में आया कौन कौन से पंचमहाभूत है ना? डेढ़ किलो राख माने क्या पृथ्वी तत्व है ना? भूमि आप माने पानी तेज माने सूरज की ऊर्जा वायु माने वाय। हवा आप हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आकाश तत्व माने ब्रह्मांड ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा अनेक नाम दे सकते हैं हम उसको जो सत्तावीस नक्षत्र से आती है वैश्विक उद्या अब देखिये हमने कल देखा पानी किसने दिया बादलों ने दिया मुफ्त में दिया बादल मानसून सूरज ने क्या दिया ऊर्जा दी ये स्त्रोत है स्त्रोत लिख लीजिए पानी आप दिया मानसून ने दिया मानसून के बादलों ने तेज सूरज ने दिया वायु हवा ने दिया ब्रह्मांड ऊर्जा 27 नक्षत्रों ने दी नक्षत्र मालूम है आपको नक्षत्र मालूम है मालूम है बता सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया युवा लोगों को पूछ दीजिए मुझे कौन है युवा बेटा आपको मालूम है सत्या नक्षत्र कौन से हैं? पढ़ाए है नहीं कॉलेज में कैसे मालूम मुझे ठीक है तो साथियों आप पानी बादलों ने दिया तेज सूरज ने दिया मुफ्त में दिया करवा मई हवा ने दिया मुक्त में दिया ब्रह्मांड ऊर्जा सत्ताईस नक्षत्रों दी मुक्तों में दी और इन चारों का कुल भाग कितना होता है 98.5 परसेंट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और ये जो पृथ्वी तत्व तो है वो है नाइट्रेट माइक वाला कौन है माइक वालांदा बैठा है ये लो इलेक्ट्रिक एरर और 1000 1000 का है 20 का लाइट है किसी और का है इसका लाइट है ये तो और की तरफ अंतर तक और पहले खाते लिए पता है गौतम यमुनो की 프리미스션 अच्छा है ये बनाओ 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 आख है उसमें क्या क्या है नाइट्रेट है फॉस्फ्रेट है पोटेशियम है कैल्शियम है मैग्नीशियम गंधक जिंक झिंक मोलिकोरान आयरन जितकी भी माक न्यूट्रंट है सूक्ष्म खाद्यान तत्व तो है वो डेढ़ किलो में ये जो पंचमा भूत है कितने भूतों से बनते हैं? है आ? ये पांच महाभूत है एक एक महाभूत अनेक भूतों से बना है कभी भूत देखा है क्या आपने भूत भूत देखा है उल्टा पा होता है दो सिंग होते है देखा है नहीं देखा रोज देखते हैं आप भूत रोज देखते आपके पीछे दौड़ते हैं शंकर बीज खरीदिए बोलने वाला कौन है आपके पीछे लगाए ना रासायनिक खाद डालिए पंचमा भूत एक सौ 108 भूतों से बनते हैं कितने 108 भूत माने तत्व भूत माने तत्व एलिमेंट्स ये हुई लिविंग बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 108 हंड्रेड एलिमेंट्स हर शरीर मानव को आओ वनस्पति का 108 सौ तत्वों से बनता है कोई हमारे सद्दावन लोग गले में तुलसी की माला डालते हैं डालते ना कितने मणि होते हैं 108 क्यों क्योंकि हमारा देह 108 सौ तत्वों से बना हुआ है कल में क्षतावीस नक्षत्र है पूरे ब्रह्मांड को सत्तावीस विभागों में बांटा गया है एक एक विभाग को एक नक्षत्र का नाम दिया है सत्तावीस नक्षत्र एक नक्षत्र के चार चरण कितने चरण होते हैं? चार यानी 108 चरण है 108 चरणों का पूरा प्रभाव वनस्पति के वृद्धि पर होता है मानव के वृद्धि होता है 108 चरणों से बना हुआ ये ब्रह्मांड हर चरण के बादल के आकार अलग होते हैं बारिश की बूंदों की गति अलग अलग होती है बूंदों का आकार अलग अलग होता है हवा का गति भी अलग अलग होता है हर नक्षत्र की विशेषता होती है साथियों यह 108 तत्व चार विभागों में विभाजित किए गए एक सौ तत्व जो बना है अपना गन्ने का शरीर सब्जियों का शरीर गेहूं का शरीर धान का शरीर उनको चार विभागों में विभाजित किया गया पहले विभाग में आता है कार्बन उदर्जन उदजन माने हाइड्रोजन और प्राणवायु यु को क्या कहते हिंदी में ऑक्सीजन कहते हैं दूसरा है आपका यूनपी के ना के नाइट्रोजन फॉस्पेट और पोटैश पालाश नत्र माने नाइट्रोजन स्फुर माने फॉस्पेट और लाश माने पोटैश तीसरा गुट है उसमें आता है कैल्शियम चूना मैग्नीशियम, मग्न सल्फर माने गंधक ये तीन तीसरे गुट में आते हैं एक में से 9, तीन गुटों में विभाजित हो गए बाकी के निन्यानवे चौथे ग्रुप में डाल दिए जिसका नाम है माइक्रो न्यूट्रेंट सूक्ष्म खाद्य तत्व तो। माइक्रो न्यूट्रंट पहला जो गुट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जाती है इस तरह हो रहा है खेल साथी अगर ये वास्तविक सत्य है कि हर फसल का शरीर एक सौ आठ तत्वों से बनाए इसका मतलब है हमें 108 तत्व देने हो हमारी परिभाषा का है हम नहीं देंगे कौन देगा ईश्वर दे। इसका मतलब है अभी हमें यह देखना है कि ईश्वर ये 108 तत्वों की आपूर्ति कैसे करता है है ना पहला जो है कार्बन वो किसने दिया था हवा ने दिया था उदजन प्राणवायु पानी ने दिया था आ, हवा प्राणवायु मुक्त में मिला था इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं अब दूसरा जो गुट है नाइट्रोजन जिसके लिए आप यूरिया डालते हो डालते हो ना फॉस्फ्रेट जिसके लिए आप डीएपी डालते हो सुपर फॉस्फ्रेट डालते हो पोटैश जिसके लिए आप पोटेशियम सल्फेट डालते हो या ऑफ पोटै जाल तू ईश्वर इनकी आपूर्ति कैसे करता है अभी हम देखना है ठीक है यहां तो ठीक है पीने का पानी भेजिए राजकुमार जी पीने का पानी जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करें आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलती फास्फेट की कमी नहीं मिलती पोटैश की कमी नहीं मिलती सब कुछ मिल गया है अब अगर जंगले के पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है हम देते नहीं देते हम नहीं देते कहां से लेते हवा से लेते हैं कहां से लेते हवा से लेते ये पौधा है आपका गेहूं का पौधा है यह गन्ना है या आपका फल पेड़ है हा मैंने पापलक का नाम नहीं लिया ये पापलक है नहीं तो बोलेंगे हम नाम क्यों नहीं लिया कल से मैं हम देख रहे हैं ठीक है ना इनके बीच में हवा बह रही है और उस हवा में 78.6 परसेंट नाइट्रोजन है कितना है अठहत्तर प्रतिशत नाइट्रोजन है यानी हवा नाइट्रोजन का मास अगर है पांच लीटर हवा लेते हैं तो चार लीटर उसमें क्या है नाइट्रोजन ही है अगर पत्ते चाहते तो हवा से जितना चाहिए नाइट्रोजन लेते लेकिन नटखट भगवान ने ऐसी शर्त लगा दी है कि कोई भी पौधे का कोई भी पत्ता अगर पत्ते चाहते तो हवा से जितना चाहे नाइट्रोजन लेते लेकिन ईश्वर ने किसी भी पेड़ पौधे के कोई भी पत्ते को हवा से नाइट्रोजन लेने की क्षमता नहीं दी कोई भी पौधा हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकता देखिए इनको नाइट्रोजन मिल गया जंगल के पेड़ पौधों को हमने नहीं दिया पत्तों ने नहीं लिया लेकिन मिल गया क्या सिचुएशन क्या है जंगल के पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिल गया आता हवा से मिल गया पत्तों ने नहीं लिया क्योंकि पत्ते नहीं ले सकते हमने नहीं दिया लेकिन मिल गया इसका मतलब है कोई तो भी और है कोई तो भी और एक मध्यस्थ है जिसने हवा से लिया अंजड़ों को कौन है यह है एक सूक्ष्म जीवाणु जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैच फिक्सिंग नहीं सत्ता फिक्सिंग नहीं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको हम नथवानु कहेंगे शॉर्ट में ईश्वर <coughs> ने हवा हवा में अठहत्तर पॉइंट छह प्रतिशत नाइट्रोजन है ख लिखिए रेट डाउन हवा में अठहत्तर पॉइंट छह प्रतिशत नाइट्रोजन होता है हवा नत्र का महासागर है नाइट्रोजन का महासागर है इट्स ए वोशन ऑफ द नाइट्रोजन लेकिन पौधे हवा से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते लेकिन पौधे हवा से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते वो क्षमता उनको नहीं है जंगल में हम नाइट्रोजन नहीं देते जंगल में हम नाइट्रोजन नहीं देते लेकिन नाइट्रोजन मिल जाता है लेकिन नाइट्रोजन मिल जाता है अर्थात हवा से सीधा नाइट्रोजन लेकर अर्थात हवा से सीधा नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध कराने का ठेका ठेका बोलते कि कॉन्ट्रैक्ट बोलते आप हिंदी में ठेका जड़ों को सीधा उपलब्ध करने का ठेका ईश्वर ने एक सूक्ष्म जीवाणु प्रजाति को दिया है एक सूक्ष्म जीवाणु की प्रजाति को दिया है जिसका नाम है नत्राणु नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है नत्राणु मैंने बोर्ड पर लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नत्र स्थिर करने वाला जीवाणु नत्र की उपलब्धि करने वाला जीवाणु ये कौन कहाँ है इंजीनियर जीवाणु थोड़ा आवाज बढ़ाना चाहिए पतली हो रही थोड़ी आवाज बढ़ा दे बाबा थोड़ी बड़ा नहीं भाई। थोड़ी नहीं रहा है भाई हम लिखे, ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं ये जीवाणु बस अब ठीक है ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं एक है सहजीवी सिम्बायोटिक एक है सहजीवी और दूसरा है असहजीवी नॉन सिंबॉटिक नॉन सिंबॉटिक सहजीवी और असहजीवी कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार कौन कौन से असहजीवी सहजीवी तीन प्रकार के जीवाणु होते हैं सहजीवी एक होता है राइजोबियम कीटाणु ये कीटाणु है बैक्टीरिया राइजोबियम राइजोबियम रायो राइोबियम कीटाणु दूसरा एक फपुंद होता है माइको राइजा फपुंज जिसको मैंने नाम दिया अन्नपूर्णा फपुन बहुत ही बढ़िया काम करता है माइकोराइजा माइकोराइजा माइकोराइजा ये फपुन है जो सजीव है तीसरा है एक शैवाल नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन अलगी ये शहवाल है शहवाल को क्या बोलते हैं आप ठीक है जी ये सहजीवी है आप लिखिए असहजीवी एसिटोबैक्टर एसेटोबैक्टर एजोटोबैक्टर एजोस्प्रिलियम बाइजिंकिया फ्रैंकि अनेक नाम है लिखने की कोई आवश्यकता नहीं वास्तव में फ्रैंकिआ बायजे किया, कुछ प्रकार के पॉलीमिक्सा कुछ प्रकार के सोरोमुनास वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स नॉन सिंबोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया असहजीवी अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो असहजीवी है, है ना अब ये सहजीवी कहां होते हैं यह द्विदला के जड़ों पर जो गांठ होती है यह होते हैं द्विदल द्विदल के जड़ों पर हविदल हाँ, के जड़ों पर जो गांठ होती है गांठ उसमें होते हैं द्विदल डायकॉट जैसे मूंग के जड़ों पर होती है उड़द की होती है अरद की होती है चने की होती है होती है ना ये गांठ में निवास करते हैं, वो उनका काम करने का होटल शोका है, शो है। गांठ रायियम जो द्विदल है उन सबके जड़ों पर गांठ गांठ में काम करते हैं। अरे अश्वजी भी है ये एक दला के जड़ों के पास बैठे होते हैं जड़ों पर नहीं एक दला के जड़ों के पास हा मोनोकाट एक दल मैं बताता आपको एक दल दो दल क्या है देखिए कोई बीच में लिया दो उंगलियों के बीच में लिया है ना उसको दबाया अगर दो दलों में विभाजित होता है तो क्या है दि दल है अगर विभाजित नहीं होता तो क्या है एक दल है मूंग दि दल है उड़द दि दल है चना द्वि दल है अरघ द्विदल सहजन द्विदल विभाजित होता है लेकिन जवार नहीं होता गेहूं नहीं होता धान नहीं होता ये क्या है एक दल है है ना? राई नहीं होता सरसों नहीं होता तिल नहीं होता सूरजमुखी नहीं होता अलसी नहीं होता यानी जो तिलन है और अनाज है उसके बीच कौन से एक दल है द्विदलचा दिव दल है देंचा बाजी होता है है ना हाँ मूंगफली दी दल है कानून क्या है अगर दबाते हैं तो क्या होता है दो दलों में बस जितनी भी है दो दूलों में होते हैं तो दुई दल है एक दला में होते है तो एक दल ठीक है हा आ? हा तो साथियों लिखे सहजीवी जीवाणु लिखे सहजीवी जीवाणु फल्ली वर्गीय द्विद फलि वर्गीय द्विदड़ जिनको फल्ली लगती है दाने दु, दुदला में उबा होते जैसे राई भी होती है सरसु भी होता है फल्ली वर्गीय जिसको फली लगती है और जिसके दाने दीद है उनके जड़ों पर उनके जड़ों पर जो गांठ होती है उनके जड़ों पर जो गांठ होती है उन गांठों में निवास करते हैं उन गाठों में निवास करते हैं जैसे मूंग मूंग उड़द लोबिया अरर चना राई ससो बीस बीन्स मसूर ढे सन मुनगा मुनगा मैने सहजन सहजना इनके जड़ों पर होता है ठीक तो है अब लिखे असहजीवी असहजीवी नाइट्रोजन लेने वाला जीवाणु सभी तरह के एक दला सभी तरह के एक दल त्रुन वर्गीय त्रून माने घास घास वर्गीय जैसे घास होती है वैसे जिसका आकार है घास वर्गीय पौधों के और तिलहन के फल पौधों के और तिलहन तील तिलहन तिलहन के पौधों के जड़ों के पास बैठे होते हैं जड़ों पर नहीं जड़ों के पास कौन कौन से लिखे धान कौन-कौन की -कौन फसल है धान गेहूं जवार बाजरा मक्का रागी नवनी गन्ना गन्ना बाद में कपास अल्सी सूरजमुखी तिल और अन्य तिलन अन्य तिलन जो पहला पहदल है ना सहजीवी उस सूची में मूंगफली डालिए, है मूंगफली सोयाबीन दलहन में दलहन में द्विदल में मूंगफली सोयाबीन भी डाल दीजिए पहले में सहजीवन में दिदल में सोयाबीन मूंगफली हाँ। अब लिखे सहजीवी जीवाणु दलन के जड़ों पर जो गांठ होती है उसमें निवास करते हैं जड़े जितना मांग करती है जड़े उनसे जितना मांग करती है उससे ज्यादा नाइट्रोजन ये जीवाणु हवा से लेते हैं जड़े जितना मांग करते हैं उससे ज्यादा नाइट्रोजन जड़े हवा से लेती हैं, जीवाणु हवा से लेते हैं उसमें से कुछ भूमि में बचा कर रखते हैं उसमें से कुछ नाइट्रोजन भूमि में बचा कर रखते हैं और जड़ों को जड़ों के द्वारा मांगा हुआ नाइट्रोजन जड़ों द्वारा मांगा हुआ नाइट्रोजन जड़ों के हाथ में दे देते हैं जड़ों के कहां देते हैं हाथ में दे देते हैं इसके बदले में जड़े इसके बदले में जड़े जीवाणु को मीठा स्त्राव खिलाती है मीठा स्त्राव सिक्रिशन दर्बोहाइड्रेट शक्कर लिखिए चीनी लिखी चीनी खिलाती है ऊर्जा के लिए इसके बदले जड़े जीवाणु को क्या खिलाती है चीनी खिलाते हैं यानी यह क्या है सजीवन है ना जिवानु के जीवाणु क्या देते हैं नाइट्रोजन देते उसके बदले में जड़े क्या देती है उसको चीनी देते यानी क्या है आदान प्रदान है यानी क्या है सजीवन है ना हाँ इसलिए बोलते सहजीवी लिखे इस आदान प्रदान को ही इस आदान प्रदान को सहजीवी सहजीवन कहते हैं सहजीवन कहते हैं आजीवाणु को कौन से कहते हैं सहजीवी और जीवाणु को सहजीवी कहते हैं हो गया देखिये सहजीवी जीवाणु सहजीवी जीवाणु जड़ों के पास दूर बैठते हैं जड़ें जब नाइट्रोजन मांगती है तब जड़े असहजीवी जीवाणों को नाइट्रोजन मांगती हैं तब वे हवा से नाइट्रोजन लेते हैं वे हवा से नाइट्रोजन लेते हैं जड़ों के हाथ में नहीं देते जड़ों के हाथ में नहीं देते बल्कि जड़ों के सामने रख देते हैं बल्कि जड़ों के सामने रख देते हैं और जड़ों को बोलते हैं खाना आए तो खा नहीं तो मत खा और बोलते हैं जड़ों को खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ क्योंकि लिखे क्योंकि क्योंकि इसके बदले में जड़े क्योंकि इसके बदले में जड़े उनको चीनी खिलाते नहीं घूस देते नहीं चीनी खिलाती नहीं इसलिए ये क्या है असहजीव है न सहजीवन है क्या नहीं है केवल मांगना है देना नहीं है इसलिए क्या बोलते हैं असहजीवी असहजीवी समझ में आया क्या सहजीवी असहजीवी आप लिखने में व्यस्त थे और एक बात थोड़ा स्पष्टीकरण करता हूं ये जो सहजीवी जीवाणु है ये द्विदड़ा के दलन के जड़ों में गांठ होती है उसमें गांठ में निवास करते हैं बाद में जड़े पत्ते जड़ों को मोबाइल पर संपर्क करते हैं कौन करते हैं पत्ते कि नाइट्रोजन भेज दीजिए फिर जड़े किसको बताते हैं जीवाणु को बताते हैं कि नाइट्रोजन भेज दीजिए फिर जड़े जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और जड़ों के हाथ में लेते बाकी कुछ जमीन में संग्रहित करते हैं। उसके बदले में जड़े बोलते हैं कि ठह ठह मैं तुझे क्या दूंगा खाने को देता हो तो जड़े जो पत्तों ने सक, आ, खाना बत, बना, बनाया ना पत्तों ने जो खाना बनाया साढ़े चार ग्राम उसमें से डेढ़ ग्राम चीनी किसको खिलाते जीवाणु को खिलाते लेना और देना आदान और प्रदान इसलिए क्या कहते हैं सहजीवन असहजीवी क्या करते हैं जैसी पत्तों ने जीव जड़ों को फोन किया तो जड़े उनको बताते हैं क्या बैठा है क्या उठ मुझे जीवा नाइट्रोजन चाहिए वो फिर नाइट्रोजन लेते हैं और जड़ों के पास पटक देते हैं। बोलते खाना है तो खा, नहीं तो मर। क्योंकि उसके बदले में जड़े उसको कुछ खिलाती नहीं इसके लिए वो आस कहते कभी कभी आपके घर में होता है कि नहीं होता है ना दिवाली के दिन सुबह आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है है ना उनको लगता है कि भाई शाम को मेरे लिए साड़ी लाएंगे ही है ना लेकिन अगर आप घर गए साड़ी लेकर नहीं गए इतनी इतनी आंखें होती है बोलते टपक देती है खाना खाना है तो खा नहीं तो सच बातें क्या झूठ है, है? आ, ये ये सच कह रहे इनका अनुभव है।, <laughs> है उसी तरह जीवन होते हैं उसी तरह जीवन होते सजीवन असहजीवन लिखिए खे अगर ये दोनों जीवाणु सहजीवी और असहजीवी अगर ये दोनों जीवाणु सहजीवी और असहजीवी एक साथ काम करते हैं एक साथ काम करते हैं तो नत्र पौधों को मिल जाता है तो एक साथ दोनों नत्र लेते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं दोनों एक साथ काम करते हैं है ना? लेकिन अगर एक वहां उपस्थित है दूसरा नहीं है लेकिन इन में से एक वहां उपस्थित है दूसरा नहीं है तो अकेला नाइट्रोजन लेता नहीं कंबल लेकर सो जाता है बोलता है मैं क्यों करूं वो नहीं है कभी कभी भाई भाई में झगड़ा होता है ना वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं वो सीधे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता नहीं देखिये इसका मतलब है इसका मतलब है अगर हमें हवा से नाइट्रोजन चाहिए अगर हमें हवा से नाइट्रोजन चाहिए तो दोनों को काम में लगाना होगा एक होता है द्विदरा के जड़ों पर लिखे सहजीवी होता है द्विदरा के जड़ों पर सहजीवी द्विदल के जड़ों पर और असहजीवी एक दल के जड़ों के पास इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह है कि इन दोनों को काम में लगाने के लिए हमें इन दोनों को एक साथ काम में लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कैसी फसल लेना होगा एक दला में द्विधड़ है ना सम्मिशन लेना हो क्या होगा एक दल मुख्य फसल में द्विदल आंतर फसल लेना होगा इसके लिए में क्या करना होगा एक दल मुख्य फसल में द्विदल आंतर फसल लेना होगा द्वि दल अंतर फसल लेना होगा इंटरक्रॉप अथवा द्विदल मुख्य फसल में एक दाल अंतर फसल लेना होगा एक दला में दिव्य दिवीदर्ण। दला में एक दाल रोटी के साथ दाल दाल के साथ रोटी करना ही होगा इसका मतलब है केवल गन्ना बोने से नहीं चलेगा गन्ने में क्या लेना होगा लोबिया लेना होगा अरहर लेना होगा है ना उसमें चना लेना होगा तब कहीं दोनों काम में लग जाए है ना ये कैसे करना होगा जब हम गन्ना के बारे में बात करेंगे ना कल कर परसों दो तीन दिन के बाद तब बताएंगे ठीक है ना साथियों, प्लीज कीप साथियों, ये दोनों जुवाणु लिखे मत सहजीवी और असहजीवी कारखाने में पैदा नहीं होते लेबोरेट्री में इनकी निर्मित नहीं होती प्रयोगशाला में कोशिका विभाजन होता है एक जुवाणु के दो दोनु होते निर्मित नहीं होती क्योंकि भगवान ने मानव को निर्मित क्षमता नहीं दी एक कारखाना ऐसा है जहां इसकी निर्मित होती है दोनों की वो है देशी गाय की आत क्या होती है देशी गाय की आत देशी गाय के आंत में से गोबर बाहर निकला कि कहा जाते हैं जीवाणु दोनों गोबर में गोबर से जीवामृत घने जीवामु बनाया कि उनकी जीवाणु की संख्या बहुत बढ़ जाती है और जब घने जीवामृत जीवामृत हम भूमि में डालते हैं तो जीवाणु कहा जाते हैं भूमि में जाते हैं है ना और गन्ने में अगर अगर लेते हैं चना लेते हैं या लोबिया लेते हैं और जीवामृत डालते है तो ये सारे वहां जाते हैं हवा से जितना नाइट्रोजन चाहिए लेते हैं अंजड़ों को दे देते यूरिया डालने की आवश्यकता दिमाग में से यूरिया निकाल दीजिए हिंदुस्तान में से भी यूरिया निकाल दीजिए उसका कोई काम नहीं अगर यूरिया बंद करना है तो क्या क्या करना होगा बताइए नंबर एक क्या करना होगा जीवामृत घन जीवामृत देना होगा और नंबर दो हाँ, एक दल में क्या लेना होगा दि दल दि दल में एक दल लेना होगा बस यूरिया डालने की आवश्यकता 40 लाख किसान जीरो बजे खेती करते हिंदुस्तान में पंद्रह साल से एक ग्राम यूरिया नहीं डाला है यूरिया की नाइट्रोजन की कमी दिखाइए है चैलेंज है कुछ वैज्ञानिकों को नाइट्रोजन की कमी दिखाइए हमने एक ही काम किया है क्या किया है जो दिया है घनश जो दिया है और एक दला में दि दल दिदला में एक दल आंतर फसल ली है, है यूरिया डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं क्या दिमाग में से यूरिया गया चला गया लेकिन डीएपी बैठा है अभी तक वो भी भगाना होगा है कि नहीं ठीक है ठीक है. नहीं है, या, है है साथियों है ना है। जंगल के कोई भी पत्ते का पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े उसमें आपको पोटैश फॉस्पिट की कमी नहीं मिलेगी इसका मतलब है फॉस्पिट मिल गया सडिया मुमिशिया इसका मतलब भूमि में फास्फेट है किस रूप में है फास्फेट के तीन रूप होते हैं फास्फेट के तीन रूप होते हैं देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द फास्फेट। नंबर एक एक कन एक कन फॉस्पेट सिंगल कण इसको बोलते हैं मोनोहेलेंट आर्थो कैल्शियम फॉस्फेट मोनोहैलेंट आर्थो कैल्शियम फॉस्फेट वो की आवश्यकता नहीं आप केवल एक कण के रूप में लिखे दूसरा है दो कनों का जोड़ द्वी कना डाय वैलेंट और कैल्शियम फॉस्पिट और तीसरा है तीन कनों का जोड़ थ्री कना डाय वैलेंट कितने प्रकार है फॉस्पिट के तीन कौन कौन से एक कन दिक और त्रिकन है ना जड़ों को चाहिए एक कन जड़ फास्फेट केवल एक कन रूप में लेता है जड़ द्विकन नहीं ले सकता त्रिकन नहीं ले सकता देखिये जड़ कौन सा फास्फेट लेते हैं एक कना द्वि नहीं ले सकते थ्रिकना नहीं ले सकते जमीन में भूमि में एक कन नहीं होता है। जमीन में द्वि कना होता है ती कना होता है क्या होता है भूमि में द्वि कना होता है ती कना होता है एक कना नहीं होता जड़ों को एक कना चाहिए द्वि कना नहीं चाहिए इसके लिए बोलते हैं भूमि में फॉस्टेट है लेकिन जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नॉन अवेलेबल फॉर्मेट देखें सिचुएशन क्या है कि भूमि में द्विकन है कण है जड़े द्विकन नहीं ले सकती जलों को एक कण चाहिए और एक कण भूमि में नहीं है लेकिन जंगल के पौधों को मिल गया है जंगल के भूमि में भी द्विकना है एक कण नहीं है लेकिन मिल गया है इसका मतलब है जंगल के भूमि में ऐसा कोई तु भी है जिसने द्वि को तोड़ दिया और एक-एक कना को पौधों तक जड़ों तक पहुंचा दिया कौन है ये एक है जुआणु कौन है जुआनो जिसका नाम है फॉस्पेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी सोलूबोलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी पीएसबी हम उसको कहेंगे फॉस्पेट अनु क्या कहेंगे फॉस्पेटानु स्पुरदानु संस्कृत में स्पुरद कहते हैं फॉस्पेट को स्पुरदानु हिंदी में हमारा शब्द खुद का होना चाहिए ये अंग्रेजी को भगाना है स्पुरद अनु अनु समझ में आ गया भूमि फॉस्पेट कौन से रूप में होते हैं द्विकना और जड़ द्विकना नहीं ले सकती उनको क्या चाहिए एक कना अन भूमि में एक कना नहीं होता है ये तोड़ने का काम कौन करता है जीवाणु जिसका नाम है स्पर्दानु है ना देखिए भूमि में फॉस्पेट द्विकन और थ्री के रूप में होते हैं भूमि में फॉस्पेट द्विकण अथवा त्रिकण के रूप में होते हैं एक कण के रूप में नहीं होते एक कण के रूप में नहीं होते जड़ केवल एक कण के रूप में लेती है जड़ केवल फास्फेट एक कना के रूप में लेती है जंगल के भूमि में भी द्वि कना थी कना ही होते हैं। जंगल के भूमि में भी डी कना और थ्री कना ही होते हैं एक कना नहीं होते लेकिन जंगल के पौधों को फॉस्टेट मिल जाता है लेकिन जंगल के पौधों को फास्फेट मिल जाता है इसका मतलब है जंगल के भूमि में इसका मतलब है जंगल के भूमि में ऐसे जीवाणु होते हैं जंगल भूमि में ऐसे जीवाणु होते हैं जो द्वि को, को, को, को तोड़ देते हैं त्री को तोड़ देते हैं द्वि को तोड़ देते हैं त्रिकना को तोड़ देते हैं और एक एक का जड़ों तक पहुंचा देते हैं और एक एक कण जड़ों तक पहुंचा देते हैं। उन जीवाणु का नाम फास्फेट अणु अथवा स्पुरद अणु है उन जीवाणु का नाम हम कम कौन सा रखे हैं फास्फेट अणु अथवा क्या रखना है दानु रखे फॉस्पेट अनु शॉर्टकट पीएसबी फॉस्पेट ग्लोबलाइजिंग बैक्टीरिया टीएसबी आप जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए स्पुरदानु फॉस्पेट को संस्कृत में स्फुद कहते हैं स्पुरद अब मैं थोड़ा समझा देता हूं आप इधर देखिए कल मैंने आपको पूछा था कि आप केवल गेहूं के दाने खाते हैं या रोटी खाते हैं रोटी खाते हैं दाने खाते नहीं ये दि कन माने दाने हैं और एक कन माने रोटी है है पकाने का काम कौन करता है जुआु करते है ये जुवाणु किसी कारखाने में पैदा नहीं होते प्रयोगशाला में कोशिका का विभाजन होता है एक जुआणु का दो जुवाणु होते है विभाजन होता है निर्मित नहीं होती केवल एक ही कारखाना है जहां इनकी निर्मित होती है वो है देशी गाय की हाथ देशी गाय के हाथ में से गोबर निकला की गोबर में जाते हैं गोबर से जुआमू घने जुआमू बनाया और खेतों में डाल दिया सारे जीवाणु खेतों में जाते हैं दि को तोड़ते थ्री को तोड़ते एक एकन जड़ों तक पहुंचा देते डीएपी डालने की आवश्यकता आपके सरकार को कहिए कि डीएपी मांगने वाले किसानों पर लाठिया बरसने की आवश्यकता नहीं है और आपके किसान संगठनों को कहिए यहां बैठे हुए कि मोर्चे निकालने है? है, की आवश्यकता नहीं डीएपी की केवल जुआमूट डालिए घना जुआमूट डालिए और डीएपी बंद कर दीजिए फॉस्टफेट मिल जाते फॉस्टफेट मिले हमारा कोई भी किसान डीएपी नहीं डालता सुबह फॉस्पिट नहीं डालता डबल नहीं ट्रिपल नहीं फॉस्पिट की कमी दिखाई है चैलेंज है चैलेंज एक ही काम करता है क्या डालता है जीवामु जीवामु डालता है बस आसानी खाद ब दिमाग में से डीएपी गया गया तो पोटेशियम सल्फेट है अभी भी देखते उसका भी देखते उसका भी देखते, उसका भी देखते। श पालाश संस्कृत में पोटैश को कहा गया है पालाश और हिंदी संस्कृत प्रचुर भाषा है तो हम उसको पालाशी कहेंगे पहले समझ समझ लीजिए बाद में मैं लिख कर देता हूं देखिए भूमि में पोटैश बहुत मात्रा में होता है लेकिन अनेक कणों के समूह में होता है मल्टीबाउंड सिस्टम में होता है इस कण समूह को कहते हैं सिलीकेट्स कोलाइड्स हम उसको कहते हैं अनेक कण समूह क्या कहेंगे हम अनेक कण समूह, अनेक कण समूह जड़ों को चाहिए एक कण, जड़ों को क्या चाहिए पोटैश का एक कण चाहिए और भूमि में एक कण नहीं होता भूमि में क्या होता है अनेक जंगल के पौधों में पोटैश की कमी नहीं है मिल जाता है भूमि में पोटैश है जंगल के लेकिन अनेक कनों के समूह में है एक कन के रूप में नहीं है लेकिन मिल जाता है इसका मतलब है जंगल की भूमि में कोई तो भी है जो इसको तोड़ता है एक एक कन जड़ों तक पहुंच है। कौन है वो है एक जीवाणु जिसको ईश्वर ने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसका नाम है बेसिल बत्तीस प्रकार की उपजातियां बैसिलस बेसिलस बैसिलस बेसिलसिलस दिस इज दू माइक्रो ऑर्गेनिजम स्पेसिस व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ये बैसिलस बेसिलसिलस जिसको भगवान ने कांटेक्ट दिया है ठेका दिया है वो किसी कारखाने में पैदा नहीं होता एक ही कारखाना है जिसके उसकी निर्मित होती है वो गाय की बस डाला डाला खेत में खेत चला गया और इसको तोड़ दिया एक एक कान अलग कर दिया अंजड़ों को दे दिया हमें पोटेशियम सल्फेट डालने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता केवल जीवामृत घन जुआ अमृत एक दला में द्वी दल द्वीदला में एक दल बस हो गया बस हो गया सरकार से कहिए कितने पैसे बर्बाद कर रहे रासायनिक खाद की आयत करने में है ना देश का पैसा है कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता नहीं किसी कितनी लाठियां खाई है मेरे किसानों ने मोर्चे निकालकर डी भी दीजिए डी भी नहीं मिल रहा कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता देश को बचाना है किसानों को बचाना है खाने वाले को बचाना है इस धरती को बचाना है तो एक ही काम करना है क्या करना है जीरो बजट खेती करना तो साथियों थायो ऑक्सीडेंट नाम का जीवाणु है जो गंधक उपलब्ध कराता है देशी गाय के हाथ में होता है एक फेरस बैक्टीरिया है लोह उपलब्ध कराता है देशी गाय के आत्म होते हैं जीवामृत में है यानी जितने तत्व है उतने ही अनेक गुना मात्रा में अनंत को जीवाणु है जो देशी गाय के आत्मे निर्मित होती है गोबर में आते हैं, जीवामु जुआम, घन में भूमि में जाते हैं, सारे तत्व मिल जाते हमारा सिद्धांत है भूमि अन्नपूर्णा है महासागर है सभी खाद्य तत्वों का लेकिन जो कुछ खाद्य तत्व है वो दाने के रूप में है रोटी के रूप में ये पकाने का काम कौन करता है आनंद कुे जीवाणु और जीवामृत तो उसका क्या है जामन है यानी जीवामृत घने जीवाणु डालने से सारे तत्व मिल जाते हैं रासायनिक खत गोबर का खाद कंपोस्ट होमी कंपोस्ट ये दिमाग का खाद डालने की आवश्यकता दिमाग में से खाद चला गया किसके दिमाग में खाद है हाथ ऊपर करिए अभी तक तो किसके दिमाग में खाद बचा है कौन है कंपनी का एजेंट यहाँ बैठा है कोई नहीं है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद है धन्यवाद नो नो नो नो यू हास्टी क्वेश्चन इट इज नॉट ए स्टेज नो नोट है जो आप खरीदते अब हमें पता लगा के हम कहा नहीं नहीं साहब जो लाभ से खरीदते हैं वो मरे हुए होते हैं तो आज हमें पता लगा कि हम कहा गलत जी जी जी जी जी जी पूरा हमें बताया गया लेकिन उसके साथ ये, ये सारे लेव से खरीदते हैं इसका कारण क्या है हिंदुस्तान का पैसा कहाँ भेजना है ये कारण है ये कारण है ये कारण है अवसर से पुरुष गुलामों को खुद की जुबान नहीं होती बेचे गए होते है बेचे गए ठीक है ठीक है साथियों विषय समझ में आ गया सबके समझ में आ गया धन्यवाद अब आगे बढ़ेंगे साथियों प्लीज क्यों क्या गड़बड़ है यहां कोई एजेंट बैठा है क्या क्या गड़बड़ यहां नहीं ठीक है आप 30 किलोमीटर जाइए 50 किलोमीटर जाइए कितने बज गए अभी पांच बज गए आप यहां रुकते क्यों नहीं क्या काम है घर में नहीं घर में क्या काम है रोटी मिलती है चाय मिलता है सब कुछ मिलता है पीना नहीं मिलता लेकिन सब कुछ मिलता है क्या कारण भागने का देखिए ये नहीं मिलेगा देखिए ये नहीं मिलेगा आपको दो बारह इस चार जिलों में वर्कशॉप नहीं होगा कभी नहीं होगा ये आखिरी आपका अवसर है आपको मिलता है। संभव नहीं है बाहर बार देना मुझे देश में देना पड़ता है देश के बाहर देना पड़ता है अभी मैं 10 तारीख को अफ्रीका जा रहा हूं बाहर भी जाना पड़ता है तो अगर आपको जाना है तो जाइए आधा घंटा चलेगा साथियों मिनट एक, एक विषय कंप्लीट होने का है ये विषय कंप्लीट होने का है आपको देशी गाय का चित्र दिखाई देता है दिखाई देता है उस पर लिखा होता है 33 करोड़ देवताओं का निवास ये 33 करोड़ देवता है नहीं है 33 करोड़ उपयुक्त जीवाणु की प्रजाति है क्या भारतीय दर्शन में पूरा विज्ञान भरा है पूरा विज्ञान चैलेंज है सिद्धा करे नास्तिक लोगों को भारतीय दर्शन अवैज्ञानिक है सिद्ध करे, करे। चैलेंज है लेकिन प्रदूषित हुआ है क्या हुआ है प्रदूषित हुआ प्रदूषित हुआ, हुआ, हुआ है मैं दो चार उदाहरण दूंगा आपको दो चार दूंगा गणेश जी के शरीर पर गुलाब का लाल फूल ही क्यों डालना है वो जो घास होती है क्या बोलते है दुर्वा दुर्वा क्या बोलते उसको हा, हा? वो ओ क्यों डालना है इसका कारण है इसका कारण ये कोई अज्ञान नहीं है विज्ञान है इसके बीच जो घास होती है दुर्गा वो मेंदू दहा नाशक होता है मेंदू दहा मैंने मस्तिष्क दाह को कम करने वाला होता है मस्तिष्क में दाह होता है ना दाह माने अंगा होती है उसको कम करने वाला होता है गुलाब का फूल शीतल है ये शीतल है इसलिए संदेश दिया को भारतीय दर्शन ने कि गणेश जी के इस पर क्या डालें, गुलाब का फूल डालें या तो दुधवा डाले गणेश जी माने बुद्धि की देवता बुद्धि की देवता ने संदेश दिया है कि आपके मस्तिष्क में अगर कोई दाह है तो क्या करें? उसका रस निकाले काय का दूध दात का आए वो, वो रस पिए गुलाब की पंखड़िया काय में डाले शरद में डाले या गुलाब जल में डाले गुलाब जल आप पिए ये विज्ञान है विज्ञान, विज्ञान। साथियों, सावन महीने में सावन मालूम है ना सावन भादो सावन हाँ, महीने में हर सोमवार को हम कहा जाते हैं शंकर जी के मंदिर में जाते है ना घंटा बजाते अब एक मेरे साथ था ये देश का बहुत बड़ा नास्तिक था मैं नाम नहीं लेता नाम सबको मालूम है एक वर्कशॉप में थे हम साथ में मैं उसको लेके गया मंदिर में मैं घंटा बजाया वो नास्तिक बोला अरे भाई घंटे से कोई ईश्वर जागता है क्या मूर्ख है ठीक ठीक ठीक ये घंटा ईश्वर को जागने के लिए नहीं ईश्वर तो तक समय जागता ही रहता है मैं सोया हूं इसलिए मैं जागने के लिए घंटा बजाता हूं ताकि मैं सोया हुआ जागो और ईश्वर में मंदिर में जाते नमस्कार करते वो पुजारी आपके हाथ में बेल जिसमें पानी में डाला जाता है बेल पत्ती बिल्व पत्रम उसका तीर्थ देता है आप तीर्थ कहते हो ये बेल क्यों इसका कारण है बेल के पत्तों में बेल के फलों में जो आम वायु होता है या डिसेंट्री होती है डिसेंट्री को क्या बोलते हैं आम आमवाद होता है ने निरंतर शौच होती है और कॉलरा होता है डायरिया होता है ना डायरिया इसको दुरुस्त करने की क्षमता केवल केवल बिल्वा बेल के फूलों में होती है बेल के फल में होती है और पत्तों में होती है ये पत्तों का अंश पानी में आता है तीर्थ हम पे थे दवा कहां जाते हैं हाथ में जाते हैं और ये जो सावन महीने में बीमारियां होती है पेट की वो क्या है विज्ञान लेकिन हमने विज्ञान भूल गए और क्या लगाया केवल उपचार रहेगा उपचार कर्मकांड रहेगा बाकी कर्मकांड कर्मकांड कर्मकांड भारतीय फिलोसॉफी संपूर्ण है शत प्रतिशत विज्ञान है ख्याल में विज्ञान साथियों अगला विषय बहुत बड़ा है लेकिन इनको जाना है अगर ये नहीं गए तो शायद खाने को नहीं मिलेगा अंदर आने भी नहीं देंगे बाहर बंद कर देंगे कवाड़ के नहीं ये नो एंट्री एट ऑल हो सकता है हो सकता है यही मुकाम भी करे हो सकता है नहीं करें नहीं नहीं करेंगे जाएंगे ही जाएंगे पक्के जाएंगे ठीक है इनको जाने दीजिए ये लोग जाने के बाद मैं 200 टन का रहस्य बताऊंगा गंदे का है ना ये लोग जाने के बाद चलेगा ठीक है आज ठहरेंगे बहुत सारे लोगों को जाना है दिन खराब है बीच में कुछ भी वारदात हो सकती है तो आज यही ठहरेंगे कल सुबह नौ बजे आप कौन आए वहां हम गेट बंद करेंगे नौ बजे नौ बजे गेट बंद करेंगे ठीक है धन्यवाद जय हिंद जय भारत बाकी लोग बैठेंगे यही आप चर्चा करेंगे बाकी विषयों में